Hmm, पुस्तक बंद रखो नोट को निकालो एक धातु का रूप एक लकार का एक रूप लिखना प्रथम पर से का रूप दस लकार दस उससे अधिक हो तो कोई बात नहीं लीट ल में अधिक हो जाएगा लेकर प्रथम पर से एक वचन एध धातु का सब लकार का रूप जिनको एक धातु का सास नहीं होता है भू धातु का लेकर देखा ए धातु लिखने के लिए जिसका सास नहीं होता है भू धातु लिखो कोई बात नहीं हो गया दिखाए किसको देखा अरबी देख किसको दिखाए है।, दिखा है नहीं ना हाँ किस किस ने देखा दिया हाथ उठा कौन बाकी रहे अरविंद बाकी है तो भी बाकी है कि okay? देखा है नी कित नहीं तो लिखा है भू धातु लिखा नहीं ना दे धातु तो? है तो हाँ, देखा मतलब आपने देखा है देवानंद चल रहा है देखें दिखाया कौन सा धातु लिखा भू धातु ठीक हुआ कितने ठीक हुआ सरे ए धातु लिखा? कितने ठीक होता है देखेंगे साहस नहीं ये धातु लिखने के लिए तो भू धातु लेखने का बोलो ए धातु का रूप बोलो एक लकार का एक रूप सब लकार लट से शुरू करो हम्म नहीं एक एक रूप ए धते लिट च ए धान चकार नहीं होता है एान चक्रे अगे नहीं यहाँ नहीं था तो होता है नहीं भू धातु तो बोलो एक लके एक ग्रुप नहीं हाँ कम धातु के लिए कम कांतु का एक लके एक ग्रुप कम कान तो हो गया था ना पूरा हाँ लिखा जिसको कम मुकांतु तो नहीं आता है पा पाने धातु तो लिखो पा पाने अपने क्या भू धातु तो लिखा है नहीं जगमन नहीं अच्छा पा धातु तो लिखा है हाँ। कम धातु तो नहीं आता है क्या लिखा है सुब्रत नहीं लिखा किसको देखा है ठीक है कितने बोला अविंद क्या देखा है देखाओ लाओ ले नोटबुक ले आये क्या धातु है अय गोप <coughs> अकार अनुदात है अनुदात होने से क्या सूत्र लग गया अनुदात गीता आत्मापदम आत्मनिपद संज्ञा करने वाले कितने सूत्र है क्या सूत्र ंगाना आत्मने पदम और अनुदात आत्म ने पदम ये आत्मने पद विधान करेगा अयत तो, तो में अकार को एक करने के लिए क्या सूत्र है नित्यानंद बोलो जिसको पूछेंगे तो में अकार को एक करने के लिए पदा टित आत्म ने पदा नाम तेरे में अ कहाँ से आया अय त तो में अ अयो में अकार तो हो गया अय में अयो में अ कहाँ से सब होगा आत्मनिर् सब होता है ए क्या किस उत्तर सब होता है हुँ? होता है सब हाँ आगे बोलो रूप बोलो नहीं, नहीं ये प्रथम लाइन वाले अयते नहीं हुआ रत्तम बोलो हाँ सब बोलो अय या दीर्घकालीन मैल सूत्र कौन है प्रथम लाइन मैल बोल दीर्घ के तो क्या दीर्घ दीर्घ पुस्तक का दीर्घ दीर्घ अतो दीर्घ दिर्क दिर्ग, तो आगे सूत्र देखो उपसर्ग सौ उपसर्ग से आगे अयतौ अयतौ क्या भी विहती किसका अयति का सप्तमी क्वेश्चन अयतौ अयति बनता है अयति क्या है स्तिपो धातु निर्देशे स्त्री प्रत्यय करके अयति अयतो सप्तमी धातु पर रहते अयति पर उपसर्ग योरे यो रेपस्त सियात उपसर्ग में रेप हो तो रेप को ल होगा किंतु पर में अयधातु हो तो प्र उपसर्ग क्या अयते अयते कहाँ का रूप है लट का प्र अगर अयत प्र में अयत के अकस्मण दीर्घ हो जाएगा हैं उसको बाध नहीं करेगा अतो गुणे अतोगुणे क्यों नहीं अपदांत नहीं प्र में जो अपदांत है कैसे पदसंज्ञा अव्य प्रदि क्या प्राय बना था उसके बाद सूत्र लगेगा उपसर्ग श्या से क्या हो जाएगा प्रायते क्या उपसर्ग इसमें है प्र आगे परा उपसर्ग जोड़ परा अयते रह को ल करने के लिए सूत्र क्या है क्या रूप बनेगा पलायते रूप बोलो पलायते पलायते, पलायते। जब पढ़ नहीं पाते ना वो मालूम है पलायन पलायन पलायन भागते लीट लकार में दया दया दया अय आस तीन धा प्रथम पंचमें बहुवचन दयास पंचम एक दया यास इनसे आम सैत दय अय आस के पर आम होगा लिट्टी पर रहते दय अय यहाँ अय है अय के आम हो जाएगा आम फिर लिट का लुक करने के लिए सूत्र क्या है आम अयांग अगर लिट लुक होने पर क्या सूत्र लगे यार क्रिया अनुप्रयोग जीते लिट्टी क्री धातु का अनुप्रयोग होता है केवल क्री धातु और क्या हाँ नहीं नहीं बा केवल क्री धातु इतने का अनुप्रयोग इतना होता है है? बोलो पूरा नहीं हुआ क्या छूट गया हाँ लिट पर काना पड़ेगा खाली क्री नहीं लिट पर क्री भूवस का अनुप्रयोग होगा लिट आना पड़ो अयान चक्रे अन्चक्र बोलो बोला बोलो आगे रूपा एध धातु का रूप भी नहीं आया एधांत चक्र बोलो तो अयोधा धातु क्यों नहीं आता है नितान बोलो अयान चक्रे आगे अरविंद बोलो धो दो या न तीन रूपो क्या एक है? क्या बनेगा ढ नहीं था होता है ढ है हाँ बोलो आयाम चक्री ढो हाँ और रूप बने लीच वगैरह में और बनेगा सफेद वाले बोलो और क्या रूप बनेगा हाँ और कोई रुपया नहीं क्या अयाम आश बोलो नहीं दोनों नहीं दूसरे लाइन में कोई है अयाम आशह नहीं ये अखिल निकला निकला उसके आपके पीछे तो नहीं आगे बोलने के बोलो तीन चार कोई बोलेंगे अयम आश के बोलो आगे किसको आता है हाँ ठीक हो गया आगे लेट लकार में, आगे ऐसा तक के आगे बोलो लेट के बाद लोट लोट लकार बोलो लोट लकार आप बोलो पीवे का बोलो है अहिशा था लोट लकार बोलो शिव ठीक है लंग लकार बोलो आए था न आया था आयो। आयो। आया वही आया मही विदलिंग में बोलो उत्तम पुरुष बोलो उत्तम पुरुष बोलो आशीलिंग बोलो हाँ ऐसे ढम ऐसे तो लगेगा पहले आ गया ना विवाह से टो ऐसी ढम ऐसे ध्व ऐसे धम ऐसे ढुंदिया है लुंग लकार बोलो दो बनेगा हाँ बोलो लुंग लगा बोलो ऐसी बोलो धमिका रू बना धमिका बनेगा एक बनेगा ऐसे ढम ऐसे ढम लुंग बोलू लुंग लुंग रिंग लकार लोगो लिंगलकार बोलो आईसीएम आई आई सी और दीर्घागम होता है ना हम क्या बनेगा बोलो लिंग लकारो आगे बोलो हाँ आयुष्य तो हो गया लिंग लगा सब बोलो लंग लख बोलो सब आयत।, आयत बोलो बही बोला आया बहे क्या बोला था आ, लोट लगा बोलो अयो ताम विधिनी बोलो कह रहा बोलो तो, अयान चक्रे, अयान चक्रे, अयान चक्रे, अयान चक्रे अयान अयान लूट लके बोलो लूट एता बोलो से अता बोलो इतने आगे हाँ बोलो अरविंद लेट लगा रहा बोलो लेट अरविंद बोलो आगे बोलो ऐसे ऐशिया बही ऐशिया बहे हाँ बिदल आशिलिंग बोलो लुम बोलो आशीट नहीं नहीं बोलो आए सारू, आए सारू, <laughs> आए जल्दी <आए> बन से <laughs> क्या है बोलो ये इंद्र बोलो से बोलो प्रण बोलो कार बोले ब्रह्मा आयु आई आयु आई दम, आई आई आई आई आई हैं, धम क्या आगे द्यूत दीप्तो धातु है दूत में तकार के अकार के है कि सूत्र से साप होगा उगन्त गुण हो तो जाएगा लघुपद है क्या संयोग है ना नहीं गुरु नहीं है या लघु बोलो इंद्र लघु है द या संयोग नहीं तो लघु रहेगा सूत्र सही से? से से <laughs> क्या सूत्र दूत रस है बोलो लघु है ना गुरु है लघु है, है। पूकंत लघु पर से गुण होगा दो तो क्या मानेगा बोलो ये सारल रूप जोर से बोलो दियो ते बोलो धा तो क्या है दीट लकार में तो आएगा तो आने पूरे क्या सूत्र तो को क्या आदेश होगा येस तव के क्या देश होगा yes. ए दू तो अगरे ऐ कैसा तो लगे कैसा तो लगे यार नित्यानंद दू तो ए होने के बाद सूत्र क्या लगे यार बोलो कैसू तो लगे क्या चंगी कैसा तो लगे लेटे धातु और अनभ्यास ये तो सर्व सूत्र है द्वित हो जाएगा है क्या हिसाब किता नहीं करो क्या होगा अगर ए क्या सूत्र लगेगा लिट्टी धातु और अनभ्यास द्वित को देखकर के बता दे संगी कम से कम द्वित तो दिखता है रूप में आगे सूत्र लग जाएगा द्व्यूत हो संप्रसारणम द्व्यूत और साप धातु तो संप्रसारण होगा संप्रसारण किसको होता है एक ज्ञान है संप्रसारणम ईक स्थान में यण हो तो उसको संप्रसारण होगा ईक है दुत धातु में कौन है यकार ईक है ऊ है ऊ को हो जाएगा यण ओ क्या हो जाएगा एक ज्ञान है संप्रसारणम यण के स्थान में प्रयोज्यमान ईक ण है यकार उसके स्थान होगा इण है दोत में यह है उसके स्थान में क्या होगा ई को संप्रसारण हो जाएगा ई संप्रसारण ही य को हो जाएगा ई दी हो जाएगा आगे है उ फिर कौन से यण हो जाएगा संप्रसारण अच्छा पूरा अभ्यास में क्या रहेगा दी तो क्या हाँ दीत रहेगा हराइल होगा तो दीद्युत अगर ए दीद्युत क्या बना दु दू के उगंत गुण होगा या नहीं बोलो नही। गुण क्यों नहीं हुआ होगा लघुपद है या नहीं इंद्र बोलो लघुपद है या नहीं गुरु ए, ए गुण नहीं हुआ पुगंत लघुपद बोलो नही। क्यों नहीं होगा अशोक याद ये अपीत है क्या हैं? अपित है प्रथम पुरुष पीते हैं? हाँ असम याद होने से क्या लगेगा दीदे क्या मानेगा आगे क्या मानेगा बोलो क्या बनाएगा ताते आगे दिद्धु दिद्धु क्या हाँ दिदु ते दिद्धु आगे दिदुरे नहीं दिद्यूती रे डर लगता है ना क्या बोलो क्या बना आगे से रुको रुको दीदू से बोलो हैं, ये ठीक हुआ क्या दीदू से दीदू से आगे क्या दीदू दीदू मान दीदी दीदी थे आगे ता नहीं दिद्युती देवे आगे कोई पीछे बोलो हैं कौन बोलता है जोर से बोलो दिद्युते आगे हैं वही दिद्युती वही बोलो कौन बोलता है बोलो जोर से दिद्यू हाँ दिद्युती है आगे दिद्युती माहे बोलो सब दिद्युते Hmm, नहीं होता है बोलना जोर कर सिर हिलाने से नहीं होता है जोर कर बोलना दिद्यु ते दिद्य कौन बोलता है दिद्यूती दिद्यु ते दिद्यूती से आगे हम्म समझ ओमता बस ने नटराज राजो